श्री रामचरितमानस मानस चतुर्थ सोपान किशकिधा कांड कु और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञानी के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों द्वारा वंदित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 उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता उनके समान कृपालु और कौन है श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो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 अथवा आप जगत के के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है श्री रामचंद्र जी ने कहा हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं हम दोनों भाई हैं हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े यानी उन्होंने प्रणाम किया शिवजी कहते हैं हे पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता शरीर पुलकित है मुख से वचन नहीं निकलता वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं फिर धीरज धरकर स्तुति की अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है फिर हनुमान जी ने कहा हे hey स्वामी मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था वर्षों बाद आपको देखा वह भी तपस्वी के वेश में और मेरी वानरी बुद्धि इसी से मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना एक तो मैं मंद दूसरे मोह के वश में हूं। तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया हे नाथ यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े आप उसे न भूल जाए हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है यानी करना ही पड़ता है ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला प्रभु के चरणों पर गिर पड़े उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया उनके हृदय में प्रेम छा गया तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया फिर कहा हे कपि सुनो मन में ग्लानि मत मानना यानी मन छोटा न करना तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोगे प्रिय हो सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं मेरे लिए न कोई प्रिय है ना अप्रिय फिर मुझको सेवक प्रिय है क्योंकि वह अनन्य गति होता है मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता और हे हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का भगवान का रूप है स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे उन्होंने कहा हे नाथ इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है वह आपका दास है हे नाथ उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा इस प्रकार सब सम बातें समझाकर कर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ाकर चल दिए। तब सुग्रीव, ने श्री सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा तब लक्ष्मण जी जी ने ने श्री रामचंद्र का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल चार कर रहा था तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था श्री राम जी ने उसे मांगा तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया वस्त्र को हृदय से लगाकर कर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया सुग्रीव ने कहा हे रघुवीर सुनिए सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले कृपा के समुद्र और बल सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले हे hey, सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो सुग्रीव ने कहा हे hey, नाथ बाली और मैं दो भाई हैं हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता हे hey, प्रभु मैं दानव का एक पुत्र था उसका नाम मायावी था एक बार वह हमारे गाँव आया उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा यानी ललकारा बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका वह दौड़ा उसे देखकर मायावी भागा मैं भी भाई के संग लगा चला गया वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा तब बाली ने मुझे समझाकर कहा तुम एक पखवाड़े यानी पंद्रह दिन तक मेरी बाट देखना यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया हे खरारे मैं वहां महीने भर तक रहा वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला अब आकर मुझे मारेगा इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भागाया मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा के देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया बाली उसे मारकर घर आया मुझे राज्य सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया यानी बहुत ही विरोध माना उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रखाया था जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहां आकर राजा बन बैठा उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया हे कृपालु रघुवीर मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहां नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी उन्होंने कहा हे सुग्रीव सुनो मैं एक ही बाण से बालिक को मार डालूंगा ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे देने ले देने लेने में मन में शंका न रखे अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे विपत्ति के समय में तो सदा सौ गुना स्नेह करे वेद कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण यानी लक्षण ये हैं जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है हे भाई इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है मूर्ख सेवक कंजूस राजा कुलटा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम यानी तुम्हारी सहायता सुग्रीव ने कहा है hey, रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम के यानी आसानी से ढहा दिया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 सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानि बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं सब के सब माया रचित हैं परमार्थता यानी वास्तव में नहीं है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 सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री मुस्कुराकर बोले, तुमने जो भी कुछ कहा है वह सभी सत्य परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता अर्थात बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा काक भूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ नट यानी मदारी के बंदर की तरह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 चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं वेरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में जीत सकते हैं बाली ने कहा हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो श्री रघुनाथ जी समर्शी हैं जो कदाचित वे मुझे मारेंगे मारे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा यानी परम पद पा जाऊंगा ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला दोनों भिड़ गए बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी सुग्रीव ने आकर कहा हे hey, कृपालु रघुवीर मैंने आपसे पहले ही कहा था बाल मेरा भाई नहीं काल है श्री श्री ने ने कहा तुम दोनों भाइयों का एक रूप है उसी भ्रम से से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ स्पर्श किया जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे सुग्रीव ने बहुत से छल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया तब श्री राम जी ने तान कर बाल के हृदय में बाण मारा बाण के लगते ही बाल व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा भगवान का श्याम शरीर है सिर पर जटा बनाए हैं लाल नेत्र है बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे वह श्री राम जी की ओर देखकर कर बोला हे गोसाई आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और मुझे की तरह छिपकर मारा मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा नाथ से आपने मुझे मारा श्री राम जी ने कहा हे मूर्ख सुन छोटे भाई की स्त्री बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ पाप नहीं होता हे मूढ तुझे अत्यंत अभिमान है तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा हे श्री राम जी सुनिए स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती हे प्रभु अनंत का सॉरी अंतकाल में भी आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री ने ने उसके सिर को को को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कहा मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर तुम प्राणों रखो। कृपा निधान सुनिए मुनिगण जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता जिनके नाम के के बल से से काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानि मुक्ति देते हैं वे श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कं, क, कं, किंचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठप कल्पवृक्ष को काटकर उससे बबूर के लगावेगा अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ वो दे दीजिए मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ हे कल्याणप्रद प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ बांह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही यानी आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह को संभाल नहीं रही है तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है फिर तुम किसके लिए रो रही हो जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिवजी कहते हैं हे उमा स्वामी श्री सबको की तरह नचाते हैं तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब सूतक कर्म किया सॉरी मृतक कर्म किया तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया हे पार्वती जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का का राजा बना दिया श्री रामचंद्र जी स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी फिर प्रभु ने कहा हे वानर सुग्रीव सुनो मैं चौदह वर्ष तक गांव यानी बस्ती में नहीं जाऊंगा ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है अतः मैं यहां पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा तुम अंगद सहित राज्य करो मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर यानी सजाकर रखा था उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है मधु के लोभ से भौरों का समूह गुंजार कर रहा है जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण कर प्रभु की सेवा करने लगे जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गए सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं